श्रीमद्भागवत महापुराण दशम दशमस्क सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति श्रीशुकवाच साइथ दिवज मुख्य सह संकयथन हरी सर्वूतमो विमान उवाच त ब्रह्मण्डो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान बृहसन प्रिय प्रेमणा निरीक्षण प्रेक्षण खलुसताम गति श्री सुखदेव जी कहते हैं परिपरीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं वे ब्राह्मणों के परम भक्त उनके क्लेशों के नाश का तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुरा कर विनोद करते हुए बोले उस समय तो भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे श्री भगवान वाचपाज नमानी तम ब्रह्मण में भगवता गृहा अन्वप्योपाषित भक्त हे प्रेम ना भुर्य भवीत भुरी अप्य भक्तोपहृतम तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मण आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता पत्र पुष्पम भलम तोयम् यो मे भक्तिया प्रयक्षते तदहम भक्त प्रहृतम असनामी प्रेतात्मनः जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा देता हूँ इतक्स्मैवीड़ पत श्रिय पृथुक प्रसितिम राजपराय छदवाख सर्वूतात्म दिखाक्षा तगमन कारण विज्ञाया चिंतन्ना श्रीकामो मांजत् पत् पतिव्रतास्तु सखा प्रिय चिकित्सिया प्राप्त मास्त दायामी संपदों वर्त दुर्लभा परीक्षित के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे चार मुठ्ठी चिवड़े नहीं दिए उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था परीक्षित भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है इत्थम विचंत्य वसना चिब्द्धा द्विजन्मह स्वयं जहारक मिदम प्रेथो कतंड भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिड़ा यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया नन्वे तदुपनीतम मे परम प्रीणनम सखे तर्पय त्यंग विश्व ए पृथुक तंडुला और बड़े आदर से कहने लगे प्यारे मित्र यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है मुख्वाद जगधुमा दावृहे हस्त तत्परा परमेश ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मिट्टी जो ही भरी तो ही रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्रीकृष्ण का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती एतावता विश्वात्म सर्वसंपद समृद्ध अस्मिन लोके अथवासत्तोष कारण रुक्मणी जी ने कहा विश्वात्मन बस बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है ब्राह्मणस्ताम स्थान तो रजनी चित मंदिर भुक्त पिता सुखम मे दे स्वर्गतम यथा परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्रीकृष्ण के महल में ही रहे उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ सोभूते विस्वभावन स्वसुखेनाभिवंद जगाम शास परीक्षित श्री कृष्ण से, से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े अहो ब्रह्मण्य देवस्या दृष्टवा ब्रह्मण्य था तमो लक्ष्मी माँ श्रिष्टो विभ्रतो वे, वे मन ही मन सोचने लगे अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्रीकृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख ली धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधो ऋति स्वाहम बाहुभ्या परिरंभित कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया निवासित प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथाम महिष्याजित शांतो वाल इतना ही नहीं उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी सहन करती हैं मानो मैं उनका सगा भाई हूँ जहाँ तक कहूँ कहाँ तक कहूँ मैं थका हुआ था इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों चमर डुलाकर मेरी सेवा की श्रुश्रूषया परमया पाद संवाहनाद भी पूजित हो देव देवे न देवत ओह देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा श्रृष्ठा की और देवता के समान मेरी पूजा की स्वर्गापर्ग यो पुनसा रतायां भुवि समपद सर्वासापे सिद्धिना मूलम तरणार्चनम स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और रथातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है अथनो यम धनम प्राप्य माध्यनुच्चय नमा स्मरेत इतकार उनको नूनम धनम में भूरिना फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मत ना हो जाए और मुझे न भूल बैठे सूर्य दुशाश विम सर्वतोत विचित्रो पुमनोद्याज दुलाकुले प्रोत्फुल्लकुमदाम भोज कल्हारोत्पलवारि जुष्टम शलकृत स्त्रिभ हरीनाक्षिद कश्य स्थान कथम तदिद मितभूत इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए वहाँ क्या देखते हैं कि सबका सब, सब स्थान सूर्य अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी खलरो कर रहे हैं सरोवरों में कुमदनी तथा श्वेत नील और सौगंधिक भांतिभाति के कमल खिले हुए हैं सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे मैं यह क्या देख रहा हूँ यह किसका स्थान है यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया एवं मे मान समान तम नार्यो मर प्रभा प्रत्यग्रहण महाभागम गीतवाद्य नूयसा इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए पतिमा गाकरण पत्नुद्धर सात संभ्रम निश्चक्राम गृहा रूपणी श्री पतिदेव का सुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो पतिव्रता पतिम दृष्ट्र प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना मेड़िताक्ष न मनसा परिसजे पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए उसने अपने नेत्र बंद कर लिए ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी पत्नीम व्यक्ष स्फुरम देवी वह दासनाम निष्कंठे नाम मध्य भ्रांतिम सविस्मित प्रियत ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभामान एवं दे हो रही थी उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए प्रीता स्वयं तथा युक्त प्रविष्टो निज मंदिर मणिसस्तम्भ सतोपेतम महेंद्र भवनमता उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया उनका महल क्या था मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे परिचदा पर्यंका हे मदन डाली चावर हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे बहुत से चबर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी आसन चह माले मृदु पाल च मुक्ता दाम विलम्बे बिता ना ले सोने के सिंहासन शोभामान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी स्वच्छ स्फटिक कुंडे सो महामारक रत्न दीपा भ्राजमा ललना स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर बनने की पच्ची कारी की हुई थी रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्व सम्पदाम तर्कया मास निर्व्यग्रह स्व समृद्धि इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई नो नौ नंबतन्म महागस्रिद्र से समृद्धिधेतु महाभिभूतवलोक्यो नवोपद्येत यदुतम से वे मन ही मन कहने लगे मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुंशिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता नन्व्रुवाढ़ो दिशते समक्षम या चिष्णवे भू भूरि भोज परजन्यवत्मी क्षमा दासर्डाम सखाव यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने की कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं परंतु से समझते हैं बहुत थोड़ा इसलिए सामने कुछ कहते नहीं मेरे यदवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ के भी से भी बढ़कर उदार है जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है किंचित करोपी यम स्वहत्क्यतम फलवपी भूरिकारी कारी मयोपनीता पृथुकमुष्टि प्रत्यग्रहित प्रीतु महात्मा मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं देखो तो सही मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था पर उदार सिणोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया तस्व में सौद सक्षमयत्री दासम पुनर्जन्मन जन्मने महानुभावन गुणालय नत्पुर प्रसंगः मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम उन्हीं की हितैषिता उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता स्वयं पश्यन्पात धनी नाम मधोद भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मध से पतन हो जाता है इसलिए वे अपने अधूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते यह उनकी बड़ी कृपा है इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोती व जनार्दने जाक्ष परीक्षित अपने बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी तस्य तस्वी देवदेव हरे यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभो दैव न विद्यते विद्य परम प्रिय परीक्षित देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु अपना इष्टदेव मानते हैं इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है एवं सभी प्रो भगवत्ता दृष्टवा स्वभृत्यजित पराजित तध्यान वेगोद्रथितात्मबंधन तद धामले भे चिरत सताम गतिम इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखाम उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं किसी के अधीन नहीं हैं फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं उनसे पराजित हो जाते हैं अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है प्राप्त किया ए श्रुत्वा ब्रह्मण्य देवस्या श्रुवा ब्रह्मण्यता लब्ध भावो भगवती कर्मबंधात्मुते परीक्षित ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारभस्याम चेतायाँ दशम स्कंधे उत्तरार्धे ऋषुकोपाख्या नाम काशीति तमोध्याय